राष्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रावध्योगी की संस्थान द्वराप्रस्तु थे उमंग शंखला के अंतरगत आठ से चौदा वर्ष के बच्चों के लिए कारिक्रम काली हूती हरियाली मुझा बड़ा शहर व्यस्त सड़क वाहनों की रेल पेल सभी को जल्दी है जरा भी समय नहीं है बोलने बतियाने का ना आपस में ना उस पेड़ से जो सड़क के मोड़ पर खामोश खड़ा है बेचारा हर समय एक ही बात सोचता है धूल, धूएं और प्रदूशर से कैसे और कब छुटकारा मिलेगा मुझे। नेकिन पेड इतना अकेला भी नहीं। पेड पर परिंदों ने घोसले बनाये हैं। वो आपस में बाते करते हैं तो पेड ध्यान से सुनता है। इस तरहा परिंदों ने घोसले बनाये ह दूर दूर की खबरें मिल जाती हैं उसे और हां चिड़ियों का एक झुंड रोज उधर से गुजरता है ये चिड़ियां हर रोज जंगल की तरफ से आती हैं उन्हीं में से एक चिड़िया इस पेड़ पर उतरती है कहो पेड़ भाई कैसे हो आज तो हवा तुम्हारे पत्तों को जैसे झूला झुला रही है <laughs> अरे आओ चिड़िया बहन आओ तू आती हो तो अच्छा लगता है वरना अकेला ही रहता हूं एक ही स्थान पर खड़े-खड़े ऊब -खड़े गया कहां जाऊं क्या करूं यह कैसे विचित्र बात भला पेड़ भी जाते हैं कहीं सो तो है पर देखो एक तुम हो जो नीले आकाश में दूर तक उड़ती हो नदियों का ताजा पानी पीती हो और दूसरी तरफ मैं मैं तो जैसे किसी काम का ही नहीं मेरी जड़ों का बंधन मुझे हिलने ही नहीं देता अरे नहीं पेड़ भाई जो काम तुम कर रहे हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता हरे भरे पेड़ ना हो तो धरती रेगिस्तान बन जाए सब कुछ नश्ट हो जाए। इसके बाद क्या होगा सोचकर ही डर लगता है। लेकिन देखो, देखो तो धूल धूएं के प्रदूशन में मेरा क्या हाल कर दिया है। पत्तों का हरा रंग कैसा काला सा हो गया है। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो। मैंने देखा है जंगल के पेड़ पौधों को उनके पत्ते हरे-हरे चमकीले होते हैं साफ हवा और धूप खूब मिलती है उन्हें तुम सुन रहे हो ना मेरी बात क्या सोचने लगे हां जो कुछ तुमने बताया उसी के बारे में सोच रहा था कैसा है जंगल वहां कैसे रहते हैं मेरे भाई बंधु यानी मेरे जैसे पेड़ क्योंकि ना तो मैं वहां जा सकता हूं और ना ही वो यहां आ सकते हैं अगर अरे मैं जो हूं उनका हाल बताने के लिए जानते हो जंगल में है एक बरगद दादा हां मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है जब भी जाती हूं तुम्हारे बारे में जरूर पूछते हैं सच हां उन्हीं की गोद में जाकर बैठती हूं हर बार अच्छा तो कभी बताया है उन्हें कि प्रदूषण से मेरे पत्तों का रंग कैसा हो गया है नहीं यह तो कभी नहीं कहा पर इस बैरन से मिलूंगी तो जरूर कहूंगी अरे वाह तब तो बहुत अच्छा होगा <laughs> <laughs> चिड़िया ने पेड़ का एक पत्ता लिया और उड़ चली अपने झुंड के साथ जंगल की ओर पहुंच गई बरगत दादा के पास आओ क्या खबर लाई हो शहर से <laughs> बरगत दादा प्रणाम खुश रहो सुनाओ शहर के हाल चिड़िया ने बरगत दादा को शहर से लाया हुआ पेड़ का पत्ता दिखाया तो वो देखता रह गया अरे इस पत्ते की हरियाली काले के पीछे जैसे छिप गई है भाई बुरा हाल है शहर की हरियाली का कितना प्रदूषण है शहर में उफ यह तो ठीक नहीं लेकिन पेड़ करें भी तो क्या यह तो कहीं जा भी नहीं सकते फिर परगद दादा ने बहुत देर तक चिड़िया से कई बातें की और बताया कि शहर में प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय किए जा रहे हैं ऐसा उन्हें कई पक्षियों ने बताया है और अगले दिन चिड़िया अपने झुंड में शामिल होकर फिर शहर आ पहुंची उसी पेड़ के पास आओ जुड़िया बहन आओ <laughs> क्या कहा बरकत दादा ने जरा जल्दी से बताओ जानते हो बरकत दादा ने क्या कहा क्या कहा है कि तुम बिल्कुल मत घबराना अच्छा उन्हें मालूम है कि शहरों में भी प्रदूषण कम करने की कोशिशें हो रही हैं खासकर बच्चे अच्छे पर्यावरण का महत्व भली भांति समझने लगे हैं परक दादा कह रहे थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शहरों में प्रदूषण खत्म हो जाएगा और तब तुम्हारी हरियाली फिर से लौट आएगी सच काश मैं भी मिल सकता बरगद दादा से पर कैसी हैं और यही क्यों और भी तो कई मुसीबतें हैं हरियाली के लिए हम पेड़ों के और किन मुसीबतों की बात कर रहे हो एक नहीं अनेक समस्याएं जब नई सड़कें बनाई जाती हैं नई बस्तियां बसाई जाती हैं मेरा मतलब कोई भी नया निर्माण शुरू हुआ नहीं कि बस हम पेड़ों की आफत आई पेड़ कहां जाए क्या करें कोई मुसीबत आती है तो मनुष्य उस स्थान से कहीं और चले जाते हैं उनके पैर हैं ना वो चल सकते अब तुम अपनी ही बात ले लो तुम्हारे पंख हैं इन पंखों के सहारे तुम कहां से कहां जा पहुंचती हो आकाश की ऊंचाइयां नाप लेती हो लेकिन मैं मेरे भाई बंधु हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते मानती हूं लेकिन एक बात जानते हो पेड़ भाई कौन सी बात मनुष्य भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि हरियाली को बचाना नए पेड़ लगाना उनका ध्यान रखना कितना आवश्यक है सच चिड़िया ने पेड़ को सही बात बताई थी सड़कें चौड़ी हों नए मार्ग बने नई-नई वस्तियां बसी या कल कारखानों का निर्माण हो तो कभी-कभी पेड़ों को हटाना पड़ता है लेकिन तब एक पेड़ को हटाने के बाद 10 नए पेड़ लगाए भी जाते हैं जिससे हरियाली कम ना हो अब तो दास मात्र हो पेड़ भाई पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण की रोकथाम आज मनुष्यों की बहुत बड़ी चिंता है जानते हो बरगा दादा ने और क्या कहा क्या कहा बताओ तो भला उन्होंने कहा है कि संकट केवल शहरों के पेड़ों पर ही नहीं है जंगल भी इस समस्या से जूझ रहे हैं जंगल में समस्या भला वहां क्या समस्या हो सकती है हरियाली पर खतरा तो हर कहीं है सब पेड़ काटने के लिए मना करते हैं लेकिन कुछ लालची लोग चोरी-छिपे यह काम करते रहते हैं अच्छा वैसे पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को दंड मिलता है बस बस बस मैं सब समझ गया चिड़िया बहन अब यह यह देखो मेरे पास से गुजरने वाले इन बिजली के तारों को देख रही हो इनके कारण मेरा بدن एक तरफ से पूरा का पूरा छिल गया है हां तारों को तुमसे थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए था वैसे तो आजकल बिजली के तार जमीन के अंदर भी डाले जा सकते हैं अरे पेड़ भाई तुम तो खामोश हो गए नहीं, नहीं मैं पूरी बात पर गंभीरता से सोच रहा हूं पेडों का काम धर्ती को बचाना है। और मनुष्य का कर्तब है पेडों की रक्षा करना। <laughs> बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। जबी अपनी अपनी भूमे का सही धंक से निभाएं, तो ये धर्ती हरी भरी न हो जाए। लगता है बारिश आने वाली है। <laughs> आज तो मेरा मन नहाने का कर रहा है ताकि बदन पर जमी ये कालिख कुछ तो धुल जाए और मैं अगर मेरे पंख भीग गए तो नहीं भीगेंगे नहीं भीगेंगे <laughs> देखो ना इतनी बड़ी बस्ती है मेरी डालियों पर इनमें कई घोंसले खाली हैं <laughs> कई पक्षी घर छोड़कर जा चुके हैं जाओ जाओ जाओ जाओ उन्हीं में से किसी एक में तुम रह जाओ नहीं तुम हैरी मेहमान वाह <laughs> जाओ जाओ चुप जाओ <laughs> तो दोस्तों इस तरह बारिश से शहर के सारे पेड़ों की कालिख धुल गई और सारे पेड़ फिर हरे-भरे दिखने लगे काली होती हरियाली अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा विशेष समन्वय डॉ राजेंद्रपाल और डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख देवेंद्र कुमार निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार बावला कोचर दिनेश वर्मा पल्लवी और राखी जैन ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण और प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन